अध्याय पांच स्वामी परमेश्वरानंद स्थान जयरामवाटी पौष का महीना है आज श्री मां की जन्मतिथि है वे अपने कमरे में तख्त के ऊपर राधु के लड़के को गोद में लेकर बैठी हैं सभी मां के चरण कमलों में पुष्प चंदन देकर पूजा कर रहे हैं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 आज के इस विशेष दिन में मैं सभी के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं मां आशीर्वाद दीजिए जिससे सबका कल्याण हो मां ने प्रसन्न होकर कहा हां बेटा मैं सबके कल्याण के लिए ठाकुर के पास प्रार्थना करती हूं वे सबका मंगल करें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 कहीं घूम फिराना जयराम वाटी में मलेरिया का प्रकोप था बीच बीच में बुखार आने से मां का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था इसीलिए पूजनीय शरत महाराज के आदेश से कुछ दिन के लिए मां का दर्शन बंद कर दिया गया था ऐसे समय में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 मां मंदिर में बैठी थी पूजा समाप्त हो चुकी थी मेरे एक गुरु भाई ने सहसा मां से पूछा मां आप ठाकुर को किस रूप में देखती हैं मां कुछ देर चुप रहकर गंभीर भाव में बोली संतान के रूप में देखती हूं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 बातचीत के बीच एक दिन मैंने मां से कहा मां हमारे मन की अवस्था बड़ी दयनीय है बीच बीच में मन ऐसा चंचल हो उठता है भय लगता है कि कहीं डूब न जाएं। मां ने कहा यह क्या बेटा डूबोगे क्यों तुम लोग ठाकुर की संतान हो क्यों कर डूबोगे कभी नहीं ठाकुर तुम लोगों की रक्षा करेंगे मां तब कोयलपाड़ा में जगदंबा आश्रम में थी एक दिन वे कहने लगी देखो मैंने बहुत दिनों के बाद आज ठाकुर को यहां पर देखा भोजन के बाद वे खूब विश्राम कर रहे थे एक दिन मैंने मां से पूछा मां ब्रह्मज्ञान कैसे होता है क्या पहले पहल हर विषय को लेकर अभ्यास करना पड़ता है अथवा यह अपने आप ही हो जाता है मां ने कहा वह पथ बड़ा कठिन है तुम लोग ठाकुर को पुकारो समय होने पर वे स्वयं बता देंगे